टॉक अरे मैं तो नाम के रंग छकी नंबर नाइन कुठी रे रंगी रंगी चंदन चढ़ साई के लीला रे यही नगरी में हो रे खेलो रही। नगरी में हो री खेलो रही। नगरी में हो री खेलो रे हमारी पे याते भेंट कराओ तुमरे संग मिली डी यही नगरी में हो रही खेलोरी नाचो नाची खोली पर्दा मे अन तीब सोरी पीब जीव एक करी राखो सो छवि देखी रौरी कथऊन बह रहो चरणनाढ़ मन दृढ़ सौरी रहो निहारत पलकनला हो सबर सारत जोरी नगरी में हो रेलोरी यही नगरी में होरी खेलोरी नगरी में हो रेलोरी सदा सोहाग भाग मोर जागे सतसंग सूरती बरि जग जीवन सखी सुखित जुगान युग चरणन सुरति धरो अरिये हार डरा लागे सखीरी कैसे खेलो मैं होरी औगन बहुत नाई गुनये को कैसे गहो दृढ़ नगरी में होरी खेलोरी यही नगरी में होरी खेलोरी नगरी में होरी खेलोरी के ही का दोष मै दे सखीरी सब अपनी खोरी मैं तो सुमारग चला चाहत हो मैं ते विषमा सुमति होई तब चढ़ो गगन गाढ़ पियते मिल करी जोरी भीजो नन चखी दर्शन रस प्रीति गाँठी नहीं चोरी नगरी में होरी खेलोरी यही नगरी में होरी खेलोरी नगरी में होरी खेलोरी रहो शिष सदा चरण तर होता ही की तेरी जग जीवन सत से ज रही और बात सब थोरी नगरी में हो रेलोरी यही नगरी में हो रेलोरी नगरी में हो री खेलो री शहर तक समय महफिल मैंने जल बुझने की ठानी है हमें यह देखना है खाक हो जाते हैं हम कब तक परमात्मा की जो खोज पर निकले उन्हें खाक हो जाने की तैयारी रखनी होती मिटो तो ही उससे पास सकोगे जरा से भी बच गए तो उतना ही फासला से इस रह जाता है तुम्हारा मिटना ही उसका होना है तुम्हारा मिटना ही उससे मिलना है इसलिए जिससे ये बात साफ नहीं वह जन्मों जन्मों तक भटकता रहे खोजता रहे पाएगा नहीं शहर तक समय महफिल मैंने जल बुझने की ठानी है हमें यह देखना है खाख हो जाते हैं हम कब तक मिटने की तैयारी ही उसकी एकमात्र साधना है मैं विदा हो जाए समग्र रूपेण विदा हो जाए तो द्वार खुल जाता है मैं के अतिरिक्त और कोई ताला नहीं है उसके द्वार पर तुम ही बाधा हो लोग सोचते हैं कोई और बाधा है लोग सोचते हैं अज्ञानी हूं थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो बाधा मिट जाएगी पापी हूं थोड़ा पुण्य कर लूंगा तो बाधा मिट जाएगी नहीं न तो पुण्य से बाधा मिटेगी ना ज्ञान से बाधा मिटेगी जब तक तुम हो बाधा रहेगी अज्ञानी होकर रहो तो बाधा रहेगी ज्ञानी होकर रहो तो बाधा रहेगी पापी होके रहो तो बाधा रहेगी पुण्यात्मा होकर रहो तो बाधा रहेगी फिर ताला लोहे का है कि सोने का फर्क नहीं पड़ता ताला ताला है दरवाजा नहीं खोलेगा सो नहीं खोलेगा मिटना होगा खाक हो जाना होगा जिस दिया बुझ जाता है इसलिए बुद्ध ने उस परम अवस्था को निर्वाण कहा निर्वाण का अर्थ दिए का बुझ जान जैसे दिया बुझ जाता है ऐसे तुम बुझ जाओ तो सूरज प्रकट हो जाए तुम्हारे दिए की टिमटिमाती लौ नहीं सूरज को छिपा रखा है। जरा सी किरकिरी आंख में पड़ जाती पहाड़ ओझल हो जाते। ऐसी जरा सी ही किरकिरी है अहंकार की पर उसी की आड़ में उसी के ओट में सब कुछ छिप गया है किसे यकीन कि तुम देखने को आओगे आखिरी वक्त मगर इंतजार और सही अंत तक ठीक अंत तक भी उसका आगमन नहीं होता अंत हो जाने के बाद ही होता है जरा से भी बच गए हो तो उतनी ही बाधा शेष रह गई है सिद्ध कौन है जो शून्य जो परिपूर्ण शून्य है जो है ही नहीं जिसके भीतर जाओ तो रिक्तता है कोरा आकाश न विचार के बादल रह गए न अहंकार की गांठ रह गई फिर घटना घटती फिर आ जाती सुहाग की घड़ी होली का परम क्षण आ जाता है उनको बोला के और पसेमा हुए जिगर यह क्या कुबरती हो उसमें आया ना जाएगा फिर बेहोशी और मस्ती का क्षण आता फिर जीवन में नृत्य है फिर जीवन नृत्य है फिर जीवन में रंग है फिर जीवन रंग है उसके पहले बेरंग है जीवन उसके पहले नाम मात्र को ही जीवन है जीवन कहां श्वास के लेने का नाम तो जीवन नहीं श्वास तो पशु भी ले लेते हृदय के धड़कने का नाम तो जीवन नहीं पशु पक्षियों के भी हृदय धड़क रहे जिसने श्वास और हृदय के धड़कने को ही जीवन समझ लिया उसने यात्रा शुरू ही नहीं की उसने पहला कदम भी नहीं उठाया जीवन तो तब है जब परम जीवन का अनुभव हो साश्वत जीवन का अनुभव यह सांस तो टूट जाएंगी असली सांस कब लोगे जो टूटती नहीं ये धड़कन तो बंद हो जाएगी ये हृदय असली हृदय नहीं है उस हृदय को कब धड़काओगे जो एक बार धड़कता है तो शाश्वत तक धड़कता है फिर उसका कोई अंत नहीं आता अमृत को कब पियोगे ये जीवन तो मृत्यु है इस जीवन के पीछे तो मौत खड़ी ही है हर घड़ी खड़ी है कब आ जाए कुछ पता नहीं ये जीवन तो मौत के पास ही सरकते जाने का एक नाम है मरघट के करीब रोज जा रहे हो अर्थी रोज कसी जा रही आज नहीं कल कल नहीं परसों मौत घेर लेगी अंधकार आ जाए ये रोशनी का दिखावा थोड़ी देर का है ये चहल पहल चार घड़ी की है और इस चहल पहल में सिर्फ चहल पहल ही है हाथ कुछ लगता नहीं हाथ खाली के खाली रह जाते न कुछ लेके आते हो न कुछ लेके जाते हो खाली आते खाली चले जाते हो जागो इस शोरगुल में बहुत मत उलझ जाओ एक और सन्नाटा है भीतर जिससे पहचान करनी एक और हृदय है जिसकी कुंजी तलाशनी तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ एक और राज है जिसके पर्दे उघाड़ने जिसका घूंघट उठाना है, जिस दिन वह पर्दा उठता है उस दिन ही पता चलता है कि हम क्या थे और क्या होकर रह गए थे कमल थे और कीचड़ ही होकर रह गए थे कमल की संभावना थी और हमने कीचड़ को ही अपना होना मान रखा था राम थे और काम ही होकर रह गए थे विराट थे और बड़े छुद्र में अपने को बांध लिया था सारा आकाश थे मुक्त आकाश थे और कितने छोटे छोटे ऋछे तिरछे आंगनों में आबद्ध हो गए थे जो खोजने चलता है उसे यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि यह जीवन तो असली जीवन नहीं इस जीवन से तो उसका चित्त निराश हो जाता है, इस जीवन से तो हताश हो जाते हैं उसके प्राण और जिसने असार को असार की तरह जान लिया अब ज्यादा देर नहीं सार को सार की तरह देखने में व्यर्थ को व्यर्थ की तरह पहचान लिया तो सार्थक के बहुत करीब आ गए झूठ को झूठ की तरह पहचान लेना सत्य को सत्य की तरह पहचान लेने की अनिवार्य मंजिल है रंग रंग चंदन चढ़ावो साई के लिलार रे और जो खोजने निकलता है और इतनी कीमत चुकाने को राजी है कि खाक होना पड़े तो खाक हो जाए जो सूले पर चढ़ने को राजी है उसे सिंहासन मिलता है आ जाती व अमृत घड़ी रंग बिरंग चंदन चढ़ाऊं साईं के लिलारे कि उस प्यारे के ललाट पर चंदन का टीका लगाने का मौका आ जाता है मनते पोह मालगू थी सो के सोले के पहरावरे और जब तुम शून्य हो जाते हो तो जहां तुमने केवल विचारों की भीड़ देखी थी जिस मन में तुमने सिवाय वासनाओं के विचारों के कल्पनाओं के व्यर्थ के उहापोह के और कभी कुछ भी न पाया था जिस मन में तुमने सिर्फ हाट भरी देखी थी वासनाओं इच्छाओं ऐसाओं की उसी मन में एक फूल खिलता है चेतन ने कहा यही मन जो बाहर उलझा रहता है तो विक्षिप्तता लाता है यही मन बाहर से मुक्त हो जाता है तो विमुक्तता लाता है यही सीढ़ी है बाहर जाने की यही सीढ़ी है भीतर आने की उसी द्वार से तो बाहर जाते हो जिस द्वार से भीतर आते हो जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हो उसी से तो ऊपर भी जाते हो सीढ़ी को दोष मत देना दिशा का सवाल है यही मन संसार से जोड़ देता है यही मन परमात्मा से जोड़ देता है जब तक संसार से जोड़ता है तब तक इस मन में कांटे ही कांटे ऊगते क्योंकि संसार में सिवाय कांटकों के और कुछ भी नहीं कांटों का जंगल है और जब यही मन तुम्हें परमात्मा से जोड़ देता अंतरात्मा से जोड़ देता तो फूल खिलाते और वे ही फूल चढ़ाने योग्य वृक्षों के फूल तोड़कर जाके मंदिर की मूर्तियों पे चढ़ा देते हो न मूर्तियां सच्ची तुम्हारी न फूल अपने इस झूठ को तुम पूजा कहते हो फूल पौधों के और चढ़े ही थे पौधों पर चढ़े ही तो चढ़े थे परमात्मा को जिंदा तो थे रस बहरा था चांतारों से बातें कर रहे थे हवाओं में गंध बिखेर रहे थे ये परमात्मा के ही चरणों पर चढ़े थे और जीवंत थे और तुम्हारी पूजा बड़ी अनूठी इन जिंदाओं को तुमने तोड़ डाला मार डाला काट लिया और चढ़ा कहां आए जीवन को मुर्दा कर दिया और अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों पर पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ा है तुम्हारी बनाई मूर्तियां तुम्हारी प्रति हैं, तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, तुम्हारी बनाई मूर्तियां तुम्हारी ही कल्पनाएं तुम्हारे हाथ से परमात्मा गढ़ा जाए यह संभव कैसे तुम्हें परमात्मा ने गढ़ा है तुम गढ़ने वाले को गढ़ लेते हो किसको धोखा देते हो बजाय इसके कि समझो कि वह स्रष्टा है तुम उसके स्रष्टा बन जाते हो और तुमने रंग रंग ढंग ढंग के परमात्मा बना रखे तुम्हारी मौज मगर धोखा दे रहे हो और धोखा खुद ही खा रहे हो किसको दोगे और नहीं एक और घड़ी वास्तविक परमात्मा के साक्षात्कार की जब जीवन का अनुभव होता है जब अमृत की वर्षा होती तब भी फूल चढ़ाए जाते हैं लेकिन वे फूल वृक्षों से नहीं लिए जाते उधार नहीं होते अपने ही प्राणों के होते अपने ही मन में खिले होते मनुष्य भी एक वृक्ष है और उसमें भी फूल खिलते हैं चैतन्य के प्रज्ञा के ध्यान के सुरति के उन्हीं फूलों को चढ़ाना उन्हीं फूलों को खिलाओ ताकि चढ़ा सकूं। उनसे कम में कुछ काम नहीं चलेगा इस मन को फूल बनाओ ये वचन प्यारा है मनते पुहप माल गूंथी के मन से ही गूंथ लिए फूल मन से ही तोड़ लिए फूल सो लेके पहराऊं री और इसकी ही मालाओं से पहनाई रंग बिरंगी चंदन चढ़ावाऊ निश्चित ही चंदन भी बाहर का नहीं हो सकता जब फूल भीतर के हैं तो चंदन भी भीतर का होगा तुम्हारी चेतना में ही जो सुवास उठती है उसी का नाम चंदन है तुम्हारी चेतना की सुवास का नाम चंदन है तुम्हारे भीतर छिपी है बास और तुम बाहर तलाश रहे हो देखते ना कस्तूरा कस्तुरी मृग भागता फिरता भागता फिरता इस तलाश में कि कहां से आ रही है सुवास और सुवास उसकी ही नाभि से आती कस्तूरी कुंडल बसे तुम्हारे भीतर बड़ी सुवास के खजाने पड़े मगर तुम बाहर की गंध में ऐसे उलझे हो कि अपनी गंध का पता ही नहीं चलता तुम्हारे नासापुट बाहर की गंधों से ही भरे तुम समय ही नहीं देते सुविधा ही नहीं देते कि तुम्हारी आंखें भीतर देख सकें, कि तुम्हारे कान भीतर सुन सकें, कि तुम्हारे नासापुट भीतर की गंध ले सकें, कि तुम्हारी जीव भीतर का स्वाद ले सके कि तुम्हें भीतर का स्पर्श हो सके दरसपरस हो सके मौका ही नहीं देते बाहर इतने उलझे हो तुम्हारी सारी इंद्रियों को तुमने बाहर उलझा रखा है और फिर इंद्रियों को गाली देते हो उलझाया तुमने इंद्रियां तो भीतर भी ले जा सकती हैं इंद्रियां बाहर भी ले जा सकती हैं, इंद्रियां तो द्वार है जिस दरवाजे पर एक तरफ से लिखा होता है एंट्रेंस प्रवेश उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ से लिखा होता है एग्जिट निकास दरवाजा एक ही है यह आंख बाहरी अगर देखती होती तो मनुष्य परमात्मा को कभी भी नहीं देख सकता था यह आंख भीतर भी देखती ये मुड़के भी देखती ये आंख दुधारी तलवार है और ऐसी ही तुम्हारी सारी इंद्रियां बाहर चाहो बाहर देखो भीतर चाहो भीतर देखो बाहर देखोगे तो संसार है भीतर देखोगे तो निर्वाण है और जो तुमने संसार में देखा है सब तुम्हें भीतर मिल जाएगा और अनंत अनंत गुना और अनंत अनंत गहरा गंधे तुमने बाहर भी देखी मगर कुछ भी नहीं बाहर की गंधे तो केवल दुर्गंधों को छिपाने के उपाय बाहर की गंधें तो ऐसे ही जैसे किसी के घाव हुआ हो मवाद पड़ गई हो और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रख ले गुलाब का फूल रख लो घाव पर इससे घाव मिटेगा नहीं छिप भला जाए किसे धोखा दे रहे हो घाव बढ़ता रहेगा और गुलाब की ओट में हो जाएगा तो और सुविधा से बढ़ेगा क्योंकि दिखाई भी नहीं पड़ेगा अपनी दुर्गंध को छिपाने के लिए लोग सुगंध छिड़क लेते वो सिर्फ उपाय भ्रांति पैदा करने का अपनी क्रूपता को छिपाने के लिए लोग कितने सौंदर्य के आयोजन करते वस्त्रों से परिधान से परिवेषन से अलंकारों से आभूषणों से कितने कितने उपाय करते सिर्फ कुरूपता को छिपाने के उपाय हैं बाहर से कोई सुंदर नहीं हो सकता सौंदर्य का तो अंतस्तल में आविर्भाव होता है तुमने बाहर भी रंग देखे हैं मगर वे रंग कुछ भी नहीं उन रंगों के मुकाबले जो तुम्हारे भीतर भरे और तुमने बाहर भी इंद्रधनुष देखे मगर जब भीतर के इंद्रधनुष देखोगे तब पता चलेगा कि बाहर के इंद्रधनुष तो सब फीके थे सब छाया मात्र थे बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं मूल तो भीतर है बाहर तो ऐसा समझो कि जैसे तुम पहाड़ों में गए हो और तुमने जोर से आवाज लगाई और पहाड़ी घाटियों में आवाज गूंजी और तुम पर लौट आई और तुम चौंकते हो और लगता है शायद पहाड़ों ने तुम्हें पुकारा बाहर प्रतिध्वनि हो रही है गूंज का असली मूल तुम्हारे भीतर है वहां चंदन के रंग भी चंदन की सुवास भी वहां फूल भी खिलते हैं वहां सहस्त्रार का परम फूल भी खिलता है और उसी को परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जा सकता है उसी की माल बनाई जा सकती है बिना नैनते निरखूं देखूं छवि और जब आंख भीतर मुड़ती है तो आंख में एक रूपांतरण हो जाता है एक क्रांति हो जाती है जब आंख बाहर देखती है तो देखने वाला और दिखाई पड़ने वाली चीज अलग अलग होती दृष्टा और दृश्य का भेद होता है जब आंख भीतर मुड़ती है तो देखने वाला भी वही होता है दिखाई पड़ने वाला भी वही होता है वहां दृश्य और दृष्टा एक हो जाते, वहां तो दो कैसे होंगे वहां जानने वाला और जो जाना गया एक होता है वहां भक्त और भगवान एक होता है वहां सब द्वैत मिट जाती है वही असली दर्शन है जहां दृश्य द्रश और दृष्टा दोनों एक में ही खो जाएं, बिना नैनते निरखूं देखूं छवि देखने वाला तो बसता ही नहीं वहां तब बड़ा चमत्कार अनुभव होता है बड़े रहस्य का जन्म होता है चौंक पड़ता है मनुष्य अवाक रह जाता है बिना ते निरखूं देखूं छवि बिनकर शीस नवाऊं रे और वहां तो कोई सिर नहीं है वहां तो कोई हाथ भी नहीं है भीतर मगर बिना हाथ के भी हाथ जुड़ते और बिना शीश के भी शीश झुकता है और वही असली झुकना है बाहर का शीस तो तुमने बहुत बाहर झुकाया मगर झुकता कहां है झुक झुक के अकड़ जाता है सीस तो झुक जाता तुम नहीं झुकते मंदिरों में खड़े लोगों को देख लो सीस झुका है मगर खुद अकड़ के खड़े खुद का अहंकार तो पूरी तरह मजबूत है जरा नहीं झुकता रंच भर नहीं झुकता सीस को झुकाने से अहंकार नहीं झुकता लेकिन जब भीतर सीस झुकता है बिना सीस के सीस झुकता है तो अहंकार विदा हो जाता और फिर एक बार जो भीतर दिखाई पड़ जाए भीतर सुनाई पड़ जाए तो फिर सब तरफ उसकी झलक दिखाई पड़ने लगती पास अदब से छुप न सका राजे हुन इश्क जिस जा तुम्हारा नाम सुना सर झुका दिया फिर तो कोई नाम ही ले दे कहीं याद आ जाती उसकी रामकृष्ण को रास्तों तक ले जाने में मुश्किल हो जाती थी उनके शिष्यों को बड़े संभाल कर ले जाना पड़ता था कोई रास्ते में जयराम जी ही कर दे बस उतना काफी था कि वो मस्त हो जाते कि वो भाव दशा में आ जाते कि चौरस्ते पे खड़े हो जाते आंखें बंद हो जाती आंसू झरझर बहने लगते आनंद मग्न लगते भूल ही जाते कि चौराहा है कि रास्ता चल रहा है कि गाड़ियां गुजर रही कि भीड़ लग गई कि पुलिस वाला भीड़ छांटने आ गया है उन्हें फिर कुछ भी याद ना रहती नाम भी कोई ले देता एक शिष्य के घर विवाह था उसकी बेटी का विवाह था उसने बहुत प्रार्थना की रामकृष्ण को कि आप आए उन्होंने कहा दूसरे से सोने का बेहतर है ना ले जाओ कोई झंझट हो गई तो दूल्हा और दुल्हन तो एक तरफ रह जाएंगे मगर भक्त नहीं माना तो रामकृष्ण गए और जो होना था वही हुआ दूल्हे को सजे देखकर घोड़े पर उन्हें असली दूल्हे की याद आ गई सबको संभाल दिया था कि कोई जयराम जी इत्यादि मत करना परमात्मा का नाम मत लेना मगर ये किसी ने सोचा न था कि घोड़े पे बैठे दूल्हे को देखकर उनके मन में वैसी हो गया होगा जैसा कबीर ने कहा मैं तो राम की दुल्हनियां वो तो एकदम नाचने लगे वो नाचने लगे तो बस सब फीका पड़ गया रामकृष्ण नाचे तो फिर और क्या रह जाए जो होना था विवाह का क्रिया वो तो एक तरफ पड़ गया वो तो भूली भाल गए लोग सब रामकृष्ण के पास इकट्ठे हो गए भक्त बड़े हैरान हुए क्योंकि किसी ने न जयराम जी की ना हरी नाम लिया न ना कुछ सवाल उठाई आज मामला कैसे हुआ जब होश आया तीन घंटे बाद रामकृष्ण ने पूछा कि किसी ने तो कुछ कहा नहीं आप एकदम से कैसे हो गए उन्होंने कहा किसी के कहने का क्या सवाल था देखा नहीं घोड़े पर राम जी को क्या सवार थे याद आ गई असली वर की याद आ गई मेरी भी तो गांठ बन गई ऐसे ही ऐसी ही मेरी भी तो भांवर पड़ गई फिर न संभाल सका भीतर झुक जाओ फिर तो बाहर भी झुक तो झुकोगे फिर मैं तुमसे कहता हूं पत्थर की मूर्ति के सामने भी झुक जाओगे तो तुम उसी के सामने झुक रहे हो मगर तब तक नहीं जब तक भीतर की पहचान नहीं फिर तो वृक्ष के सामने झुकोगे तो भी उसी के सामने झुक रहे हो क्योंकि उसी की हरियाली है वहां फिर तो तुम किसी के भी सामने झुक जाओगे झुकना तुम्हारा जीवन का ढंग हो जाएगा तुम झुके ही जीने लगोगे तुम्हारे भीतर झुकाव एक शैली बन जाएगी एक सहज भाव दशा ठेस लग जाए ना उनकी हसरतें दीदार को एहुजूम एह गम संभलने दे जरा बीमार को फिक्र है जाहिद को हूरो कोसरो तस्नीम की और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को भक्त तो कहते हैं कि हमें बस इतना काफी की तरह दीदार हो जाए कि तू दिखाई पड़ जाए फिक्र है जाहिद को हौरों कोसरो तस्नीम की लेकिन वे जो तपस्वी हैं तथा कथित विरागी हैं तथा कथित उनको बड़ी आकांक्षाएं हैं उनको आकांक्षाएं हैं कि स्वर्ग मिले स्वर्ग में स्वर्ण महल मिले सुंदर अप्सराए मिले और वसियां उनके पैर दावे और गंधर्व उनके आसपास बिना बजाए और शराब के चश्मे बहें और कल वृक्ष हो और उनके नीचे बैठ के वो जो मर्जी हो पूरा करें ये कोई भक्त के लक्षण नहीं ना धार्मिक के लक्षण ये तो वही आकांक्षाएं वही संसार तुमने फिर नए पर्दे पर वही चित्र बना लिए फिर तुमने नई दिशा में वही आकांक्षाएं आरोपित कर ली फिर तुम अपना बाजार वापस ले आए पुराणों में जो स्वर्गों की कथाएं हैं स्वर्गों के जो वर्णन हैं, अगर गौर से समझोगे तुम्हारे चित्त के वर्णन हैं स्वर्गों के नहीं तुम्हारी वासनाओं के वर्णन हैं स्वर्गों के नहीं स्वर्ग कोई स्थान नहीं स्वर्ग तो उसके दीदार में मिट जाने का नाम है स्वर्ग तो उसके दर्शन में तिरोहित हो जाने का नाम है स्वर्ग तो उसके दर्श परस का ही नाम है कोई स्थान नहीं कि जहां कल्प वृक्ष लगे हैं जिनके नीचे तुम बैठोगे कल्प वृक्ष की कल्पना ही बताती है कि तुम्हारे मन में अधूरी रह गई हैं वासनाएं है। यहां पूरी नहीं कर पाए वहां पूरा करोगे और वहां पूरा करने के लिए यहां तुम वासनाओं को दबा रहे हो उनसे लड़ रहे हो जरा पागलपन देखो जरा तुम्हारा गणित समझो अगर वासनाएं गलत हैं तो यहां भी गलत है वहां भी गलत होंगी अगर शराब गलत है तो यहां भी गलत है वहां भी गलत होगी तो मगर मजा देखो यहां तो जरा से कुल्हड़ में शराब पीना पाप है और वहां झरने बह रहे हैं कि पियो दिल भर के डुबकी मारो यहां तुम्हारे साधु संत तुमसे कहे जाते हैं सावधान स्त्री से सावधान और वहां सुंदर स्त्रियां मिलेंगी इसी सावधानी के परिणाम में यह गणित कैसा है यह तो बड़ी चालबाजी हो गई ये तो बड़ा लोभ और लालच हो गया यह तो ऐसा हुआ कि यहां की साधारण स्त्रियां छोड़ी वहां की असाधारण स्त्रियों को पाने के लिए वहां की स्त्रियां असाधारण मनुष्य के मन ने कैसी कल्पनाएं की है? कि वहां की स्त्रियों की उम्र नहीं बढ़ती बस 16 साल पर रुकी है सो रुकी उर्वशी अभी भी 16 साल की हजारों साल बीत गए ऋषि मुनि आते रहे जाते रहे उर्वशी सोलह साल की है सो सोलह साल की वहां कोई बूढ़े नहीं होते ये तुम्हारी आकांक्षा है यह तुम्हारी मनोवासना है तुम यहां भी नहीं चाहते कि बुढ़ापा है मगर यहां तुम बेबस हो आता है क्या करोगे बहुत छिपाते हो बहुत रोकते हो बहुत संभालते हो आ जाता है मगर कम से कम स्वर्ग की कल्पना में ही मन को रमाते हो वहां भी तुम यही भोग कल्पना कर रहे हो यह कोई त्याग नहीं है फिर असली त्यागी कौन है असली त्यागी वही है जो कहता है परमात्मा का दर्शन हो गया सब मिल गया और हम जन्नत समझते हैं तेरे दीदार को इससे ज्यादा की मांग संसार की मांग फिर तुमने परमात्मा से भी ऊपर कोई चीजें अभी रखी तुम जरा सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा तो तुम कौन सी तीन चीजें मांगोगे तत् तुम्हारा चित फेरिस्त बनाने लगेगा कभी बैठ के एक क्षण को सोचना कि परमात्मा से मिलना हो जाए तो तैयारी तो कर लो फेरिस्त मांगोगे क्या कम से कम तीन चीजें तो तय कर लो क्योंकि कहानियां हैं जिनमें कभी कभी परमात्मा से मिलना हो गया लोगों को और उन्होंने फेरिस्त तैयार नहीं की थी और बड़ी झंझट में पड़े क्योंकि जो मांगा उससे मुसीबत हो गई गलत सलत मांग लिया बिना सोच समझ के मांग लिया ऐसी बहुत कहानियां एक आदमी को इष्ट देवता के दर्शन हो गए और देवता जैसा पूछते हैं कहानियों में उन्होंने पूछा कि मांग ले तीन वरदान मांग ले वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान था जैसे सभी आदमी परेशान हैं तो उसने कहा कि ठीक ये मेरी पत्नी मर जाए तत्ण पत्नी गिर पड़ी और मर गई और जैसा पत्नी के मरने पर होगा तब घबराया क्योंकि पत्नी के बिना कैसे चलेगा न साथ चलता है ना बिना चलता है पत्नी से दूर होते ही से पता चलता है कि बिना चल ही नहीं सकता तब उसे होश आया कि खाना कौन पकाएगा बिस्तर कौन लगाएगा बच्चों की कौन फिक्र करेगा मारे गए मुश्किल में पड़ गए जल्दी से प्रार्थना की कि पत्नी को जिंदा करो उसमें दूसरा वरदान भी खत्म हो गया बात वही क्यों वही पत्नी जिंदा हो गई स्त्री देवता ने कहा जल्दी करो तीसरा मांग लो उसने कहा रुको अब एक ही बचा अब मुझे सोचने दो तो, मैंने सुना वो अभी भी सोच रहा है अब एक ही वरदान मांगना हो इतनी दुनिया की वासनाएं इतनी कामनाएं कैसे चुनाव कर पाओगे पागल हो गया होगा बेचारा ये मांगो तो वो छूटता है वो मांगो तो ये छूटता है इतनी चीजें हैं संसार में मांगने को तो तुम फेरिस्त बनाना कम से कम तीन का तो तैयारी रखना क्योंकि पुरानी आदत देवताओं की वो कहते हैं तीन मांग लो ना दो न चार तुम तीन की फेरिस्त बनाना तुम भी चकित हो जाओगे अपनी फेरिस्त देख के चकित हो जाओगे कागज पे लिखना डरना मत झूठी फेरिस्त मत बना लेना किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है तुम्हीं को जानने के लिए बनाना है दिखाने के लिए बनाओगे तो झूठी हो जाएगी जो आता है मन में वही लिखना तब तुम्हें पता चलेगा परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो तुम क्षुद्र बातें मांगोगे बड़ी क्षुद्र बातें मांगोगे धन मांगोगे पद मांगोगे प्रतिष्ठा मांगोगे भोग की कोई यात्रा पर निकलना चाहोगे मांगोगे क्या और और तुम्हारा त्यागी व्रति यही कर रहा है नहीं भक्त की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं भक्त कहता तेरी दीदार बस काफी बिना नैनते निरखू देखूं छवि बिनकर शीस नबाहुरे दुईकर जोरी के बिनती करके नाम के मंगल गाबह रे दोनों हाथ जोड़ के बिनती करूंगा तेरे नाम का मंगल गाऊंगा और क्या करने को बचता है जिसे परमात्मा का दर्शन हुआ उसके पास सिवाय उत्सव के और कुछ भी नहीं है अब स्वर्ग उत्सव है भोग नहीं उत्सव मांग नहीं उत्सव धन्यवाद आभार प्रदर्शन इसलिए मैं अपने सन्यासियों को कहता हूं प्रत्येक ध्यान के बाद थोड़ी देर के लिए उत्सव की घड़ी जरूर लाना उत्सव मना लेना हर ध्यान के बाद क्योंकि अंतता परम ध्यान के बाद उत्सव ही घटने वाला है उसकी तैयारी करूँ उसके लिए धीरे धीरे धीरे धीरे अपने को निष्णात करो। समाधि के बाद सिर्फ उत्सव ही रह जाता और सब खो जाता समाधिस्थ पुरुष के जीवन में सिवाय नृत्य के गीत के और क्या है और गीत भी उसके अपने नहीं हैं अब प्री तुमने ही तो गाए थे मैंने ये जितने गीत लिखे अंबर की लाली को उस दिन तुमने ही था अनुराग दिया तुमने उषा को अपनी छवि कलरव को अपना राग दिया अपना प्रकाश रवि किरणों को अपना सौरव मलया को पुलकित सद्दल को तुमने ही प्रिय अपना मधुर पराग दिया फिर भक्त तो बचा ही नहीं भगवान ही भक्त में नाचता है अनूठा रास आनंद उत्सव महोत्सव फूल पर फूल खिलते हैं बीन पर बीन बचती है नए नए पर्दे उठते जाते रहस्य के चारों तरफ दिए ही दिए जल जाते दिवाली भी आ गई और होली भी आ गई सब साथ हो जाता जग जीवन विनती कर मांगे कभ नहीं बिसराहू रे बस एक ही प्रार्थना रह जाती है करने की कि कभी भूलू ना कभी फिर ना भूल जाऊं ध्यान करना इस बात पर और कुछ नहीं मांगते जग जीवन इतना ही मांगते कि ये दर्शन जो हो गया है ये मेरी पात्रता से तो नहीं हुआ है मैं तो अपात्र ही हूं मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं मैंने कोई बहुत बड़ा अर्जन नहीं कर लिया है मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर दिया है मेरे त्याग में भी क्या रखा है मेरा त्याग मेरे ही जैसा होगा दो कौड़ी की मेरी स्थिति है दो कौड़ी का मेरा त्याग होगा ना मेरा ज्ञान है ना मेरा ध्यान है और तुम आ गए अनायास तुम आ गए हो अतिथि बन के तुम मौजूद हो गए हो तुमने द्वार पर दस्तक दे दी ये दस्तक देते रहना और मुझे याद दिलाते रहना मैं तो ना समझूं भूल भी सकता हूं पाप पाके भी चूक सकता हूं तुम्हें देख लिया फिर भी विस्मरण कर सकता हूं भक्त यही कहता है यही निवेदन करता है कि तुम्हें देख लिया अब विस्मरण होना नहीं चाहिए लेकिन मुझे अपनी अपात्रता का पता है मुझे अपने अज्ञान का पता है मैं फिर अंधेरी रात में खो सकता हूं यह पूर्णिमा जो आज मेरे जीवन में आई है फिर अमावस बन सकती है अगर मुझ पे ही निर्भर रहा तो अमावस बन ही जाएगी तुम्हारे सहारे की अब मुझे और भी जरूरत होगी अब दर्शन दिया है तो अब विस्मरण ना हो पाए मैं तुम्हारे स्मरण को करता ही रहूं दुई कर जोरी के बिनती करी के मैं दोनों हाथ जोड़ के बिनती करता हूं दुनिया में बहुत तरह के प्रणाम है लेकिन दोनों हाथ को जोड़ के प्रणाम करने की प्रक्रिया इस देश की है और इसके पीछे बड़े रहस्य बड़े प्रतीक हैं अब तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात के करीब आ रहा है विज्ञान की नई खोजें कहती हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा हुआ है जो दाएं तरफ का हिस्सा है मनुष्य के मस्तिष्क का वो बाएं हाथ से जोड़ा है और जो बाएं तरफ का हिस्सा है मस्तिष्क का वो दाएं हाथ से जुड़ा है उल्टा क्रास के जैसा बाया दाएं से जुड़ा है दाया बाएं से जुड़ा है चूंकि हमने दाएं हाथ को महत्वपूर्ण बना लिया है और हमारे सारे कृत्य उसी से हो रहे हैं इसलिए हमारा बाया मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय है बाएं मस्तिष्क के हिस्से के कुछ लक्षण हैं गणित तर्क हिसाब किताब यात्रा और शायद इसीलिए दायां हाथ महत्वपूर्ण हो गया अब विज्ञान इस खोजबीन में लगा है शायद इसीलिए दायां हाथ महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए दाएं हाथ को सक्रिय रहना जरूरी है। वो जुड़े हैं जब दायां हाथ चलता है तो बायां मस्तिष्क चलता है जब बायां हाथ चलता है तो दायां मस्तिष्क चलता है दाया मस्तिष्क के लक्षण काव्य भाव अनुभूति प्रेम उनका तो कोई मूल्य नहीं है जगत में इसीलिए बायां हाथ बेकार डाल दिया गया है बाया हाथ को बेकार डालने में हमने काव्य को बेकार कर दिया है प्रेम को बेकार कर दिया है अनुभूति को भाव को बेकार कर दिया है यह बड़ी तरकीब है बड़ी जालसाजी यह दोनों हाथ समान रूप से सक्रिय हो सकते हैं भविष्य में और होने चाहिए भविष्य के मनुष्य की जो प्रशिक्षण प्रक्रिया होगी उसमें यह दोनों हाथ सक्रिय करने की कोशिश की जाएगी अभी तो हालत यह है अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि दाए से लिखो 10 प्रतिशत लोग बाएं हाथ से लिखने वाले पैदा होते हैं 10 प्रतिशत कोई छोटा आंकड़ा नहीं है 100 में 10 आदमी बाएं हाथ से लिखने वाले पैदा होते हैं। लेकिन मिलेंगे तुमको शायद एक आधी आदमी मिलेगा 100 में जो बाएं से लिखता हो बाकी नौ को हम धक्का मार मार के सजा दे दे के स्कूल में मार पीट के दाए हाथ से लिखवाने लगते उसके पीछे कारण है समाज तर्क को मूल्य देता है काव्य को नहीं समाज गणित को मूल्य देता है प्रेम को नहीं समाज हिसाब किताब से जीता है भाव से नहीं यह भाव की हत्या की खूब तरकीब निकाली मगर हजारों हजारों सदियों से यह तरकीब चल रही और हमारा मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय होकर पड़ा है दोनों हाथों को एक साथ रख के जोड़ने में प्रतीक है कि हम दोनों अंगों को जोड़ते हैं हम इकट्ठे होकर नमस्कार कर रहे हैं हम दोनों मस्तिष्कों को एक साथ ला कर नमस्कार कर रहे हैं हमारा तर्क भी तुम्हें निवेदन है हमारा प्रेम भी तुम्हें निवेदन है हमारा गणित भी हमारा काव्य भी हमारा स्त्रण चित्त भी हमारा पुरुष चित्त भी दोनों समर्पित है हम इकट्ठे होकर समर्पित भेद है पश्चिम में लोग हाथ मिलाते उसमें एक ही हाथ का काम होता है वो आधे मस्तिष्क का कृत्य उसमें समग्र मनुष्य समाहित नहीं दोनों हाथ को जोड़ने में समग्रता समाहित है हम दुई को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं दो नहीं एक इसलिए परमात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं जहां भी निवेदन करते हैं वहां दोनों हाथ जोड़ते हैं जब तुम दोनों हाथ जोड़ते हो एक साथ तो तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारे दोनों हाथों की ऊर्जा वर्तुलाकार हो जाती विद्युत वर्तुल में घूमने लगती ये सिर्फ प्रतीक ही नहीं है वस्तुतः यह घटना घटती है। इसलिए ध्यान में कहा जाता है पदमासन पद्मासन में एक पैर दूसरे पैर से जुड़ जाता है और हाथ पर हाथ रख लो तो हाथ भी एक दूसरे से जुड़ जाते तुम्हारा पूरा शरीर एक हो गया तुम्हारा द्वंद टूट गया भीतर तुम्हारे शरीर में विद्युत की ऊर्जा वर्तुल आकार घूमने लगी यह जो वर्तुल है विद्युत का बड़ा शांतिदायी इसलिए पदमासन सिद्धासन बड़े वैज्ञानिक आसन है सुगमता से चित्त शांत हो सकेगा सरलता से चित्त शांत हो सकेगा शरीर को जोड़कर हमने मस्तिष्क के दोनों खंडों को जोड़ दिया दोनों मस्तिष्क के खंड जुड़ जाएं, तो हमारे भीतर जो भाव का और विचार का द्वंद्व है वो समाप्त हो जाता है विज्ञान और धर्म का जो द्वंद है वो समाप्त हो जाता है दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना बड़ा वैज्ञानिक है ऐसे हाथ मिलाने से मत बदल लेना वो बहुत सस्ता है उसका कोई मूल्य नहीं उसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं दुई कर जोरी के बिनती करके नाम के मंगल गाह अब तो कुछ और बचा नहीं दुई मिटा दी एक हो गया हो और अब एक होने के बाद सिवाय मंगल गाने के और क्या बचता है मंगल ही मंगल है जब जीवन विनती कर मांगे कभ नहीं बिसराऊं रे कभी बिसराऊ ना कभी भूलू ना क्योंकि जिसने एक बार जान लिया है फिर बिसराना बहुत दुखद हो जाता है बहुत दुखद हो जाता इससे तो अच्छा था ना जानना स्वाद नहीं लगा था तो विषाद भी नहीं था स्वाद लग गया फिर अर्चन होती जिसने शराब पी ली फिर उसे पता है शराब का रस शराब की मस्ती जिसने कभी पी ही नहीं उसे ना मस्ती का पता है न रस का पता है उसे कोई अर्चन भी नहीं उसे याद भी नहीं है इश्क ने तोड़ी सर पे कयामत जोरे क्यामत क्या कहिए सुनने वाला कोई नहीं रुदाद मोहब्बत क्या कहिए जब से उसने फेर ली नजरें रंग तबाही आहन पूछ सीना खाली आंखें वीरा दिल की हालत क्या कहिए अगर उस नजर मिलकर फिर नजर चूकी तो जब से उसने फेर ली नजरें रंग तबाही आहन पूछ फिर तबाही का रंग न पूछो फिर तबाही का हाल न पूछो सीना खाली आंखें वीरान फिर भीतर सब रिक्त रिक्त आंखें वीरान दिल की हालत क्या कहिए? फिर कुछ कहा नहीं जा सकता फिर सब टूट गया सब मरुस्थल हो गया कल तक तो झूठे गुलिस्तान में जीते थे कल तक तो भ्रामक सपनों में जीते थे उससे आंख क्या मिली सपने तो टूट गए अब सपनों से तो अपने को भर ना सकोगे और अब उसका विस्मरण हो गया सपने भी गए और सत्य का भी विस्मरण हो गया ये बड़ी कठिन दशा हो जाती इसलिए भक्त एक ही प्रार्थना करता जब जीवन विनती कर मांगे कभ नहीं बिस्रा हु रहे बस इतना ही मुझे चेताए रखना मैं तो अपनी तरफ से भूल ही जाऊंगा मुझ पे भरोसा मत रखना मैं तो अवश्य हूं मुझे अपनी कमजोरियों का भलीभांति पता है अगर मुझ पे ही छोड़ दिया तो भूल होने ही वाली मैं फिर किसी गड्ढे में गिर जाऊंगा मैं फिर किसी उलझन में फंस जाऊंगा मुझे उलझनों में पड़ने की पुरानी आदत है मेरे पैर अपने आप उलझनों की तरफ बढ़ जाते ये जो सुलझाओ की घड़ी आ गई है जैसे तुम ले आए हो सुलझाओ की घड़ी इसी तरह अब मेरी याद को भी जगाए रखना यह दिया बुझे ना यह दिया तुम उकसाए रखना यह ज्योति तुम जलाए रखना यह भक्त की प्रार्थना है और इससे श्रेष्ठ क्या प्रार्थना हो सकती है प्रार्थना करना तो यही करना फेहरिस्त कुछ और बनाओ तो गलत होगी यही नगरी में होरी रही खेलूरी बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है यही पृथ्वी है स्वर्गों का स्वर्ग दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइस और यही देह भगवत्ता एंड दिस वेरी बॉडी द बुद्ध जगजीवन कहते हैं यही नगरी में हो रही खेलूरी इसी देह की नगरी में होली का क्षण आ गया सोचा भी ना था क्योंकि तथाकथित साधु संत तो यही कहे चले जाते हैं कि शरीर दुश्मन है शरीर को नष्ट करो भक्त नहीं कहते ऐसी भ्रांत बात भक्त कहते हैं शरीर तो उसका मंदिर है संभालो साज संभाल रखो जैसे मंदिर की रखते हैं। ऐसी ही देह की भी सांस संार रखो यह उसका मंदिर है। सच तो यह है हमने जो मंदिर बनाए हैं इस देश में वो पद्मासन में बैठे हुए आदमी की प्रतिमा के रूप में ही बनाए आदमी जब पद्मासन में बैठे तो जो उसकी प्रतिमा का रूप होगा जो उसका रूप बनेगा उसी रूप में हमने मंदिर को भी बनाया है बुनियाद उसके पैर फिर मंदिर की चार दीवालें वो देह फिर मंदिर का गुंबद वो मस्तिष्क है वो सिर है और फिर ऊपर चढ़ाते हैं स्वर्ण का कलश वो भीतर खिलने वाले स्वर्ण के फूल का प्रतीक यह देह मंदिर है स्वर्गों का स्वर्ग इससे लड़ना मत यह परमात्मा की भेंट है तुम्हें इससे लड़ोगे कृतघ्ता होगी सुनो जगजीवन कहते हैं यही नगरी में हो रही खेलूर इसी नगरी में इसी देह में इसी संसार में होली का क्षण आ गया परमात्मा कहीं और नहीं है यही है आंख भर निर्मल हो आंख भर भीतर देखे यही है इसी क्षण है फिर झमका रंग गोलाल सुमुखी फिर गमका फागुन राग फिर चमका मनसिज के नैनों में का नव अनुराग फिर घिर आई है होली सौरभ से इसलथ मद से अलसित फिर समय समीरन डोली उर उर्मे अदम उछ्वास लिए सुर सुरमे अतृप्ति की प्यास लिए मंजरित आम की डाली पर फिर काली कोयल बोली अपने पराग से हो बिवल कलियों ने खोले वक्षस्थल कंक्षा की पुलकन बनकर है छलक रहा उनका परिमल वे झूम झूम वे बेहस बेहस झूमित करती हैं अपना रस उनके वैभव पर उमर पड़ी फिर से भ्रमरों की टोली फिर है मानस में स्पंदन फिर है शरीर में कंपन फिर अंग अंग में है उमंग फिर है नैनों में राग रंग फिर तनमेता संचरित और फिर बाहों में आलिंगन फिर आज भरी सी लगती है उन अरमानों की झोली फिर से है मन में लाग लगी फिर से जीवन में आग फिर झमका रंग गुलाल सुमुखी फिर गम का फागुन राग इसी देह में तुम जैसे हो ऐसे ही परमात्मा बरस सकता है तुम्हारी वीणा तैयार है जरा तार कसने जरा साज बिठाना सब कुछ मौजूद है सिर्फ संयोग ठीक नहीं है जैसे वीणा तो रखी है किसी ने तार अलग कर दिए तो वीणा रखी रहेगी सब मौजूद था जरा तार कसने थे जरा तार बिठाने थे और गीत का जन्म हो जाता ऐसे ही तुम्हारे भीतर परमात्मा संभावना की तरह मौजूद है सत्य हो सकता है जरा से तार बिठाने उन्हें तार बिठाने की कलाओं का नाम धर्म है। फिर स्वभावता है बहुत ढंग से तार बिठाए जा सकते हैं ढंग ढंग से बिठाए जा सकते हैं इसलिए बहुत धर्म दुनिया में पैदा हुए धर्म तो एक ही है बहुत ढंग पैदा हुए तार बिठाने के तुम जो भी लेकर आए हो काश तुम उस पूरे को प्रकट हो जाने दो तो यही इसी देह में यही नगरी में होरी रही खेलो रही हमारी पियाते भेंट करावो, आवो संग में संगमिली रही और शरीर से कह रहे हैं जगजीवन तुमने ही तुम्हारे द्वारा ही प्यारे से मिलन हो सका तो अब तुम्हें ही संग लेकर दौड़ना है परमात्मा के मिलन में देह बाहर नहीं रह जाती है याद रखना परमात्मा के मिलन में देह उतनी ही समाविष्ट होती है जितने तुम पदार्थ भी परमात्मा का है उतना ही जितना चैतन्य मिट्टी भी उसकी है अमृत भी उसका है तुम मिट्टी और अमृत के मेल हो और जब तुम्हारा अमृत नाचेगा तो तुम्हारी मिट्टी भी नाच उठेगी और जब स्वर्ग नाचता है तो धरा भी नाचती है अलग अलग नहीं है ये सब इनमें कुछ फासला नहीं भेद नहीं मिट्टी अमृत का ही सोया हुआ रूप है और अमृत मिट्टी का ही जागा हुआ रूप दिस वेरी बॉडी द बुद्धा यह दे ही तो बुद्धत्व है यह जगत ही स्वर्गों का स्वर्ग नाचो नाच खोली पर्दा में अनत नपीब हंसोरी जग जीवन कहते हैं अब सब पर्दे खोलता जा रहा हूं और नाच पर नाच बढ़ता जा रहा है नृत्य गहन होता जा रहा है नर्तक नृत्य में खोता जा रहा है अब सब पर्दे उठा देने अब सब घूंघट अलग कर देने अब क्या छिपाना है अब किससे छिपाना है साधारणतः आदमी छिप छिप कर रह रहा है कितने तुमने मुखौटे ओढ़ रखे हैं ताकि तुम छिपे रहो तुम्हारा असली चेहरा लोगों को पता ना चल जाए तुमने कितनी तरकीबें कर रखी तुम कैसे कैसे रूप बनाया हो यहां सब बहुरूपीय है सारा संसार बहुरूपियों से भरा है होते कुछ हो दिखाते कुछ हो। और धीरे धीरे दूसरों को धोखा देते देते खुद भी धोखा खा जाते हो ख्याल रखना बहुत दिन तक धोखा देने का दुष्परिणाम यही है कि अंततः खुद ही भरोसा आ जाता है कि यही ठीक होगा झूठे ही मुस्कुराते हो फिर मुस्कुराहट आदत हो जाती जैसे जिमी कार्टर जैसे राजनेता तुम सोचते हो रात भी बिना मुस्कुराए सोते होंगे मैंने तो सुना है नींद में भी उनके ओंठ खुले ही रहते 24 घंटे अभ्यास हो गया जो तुम दिन भर करते हो वही अभ्यास रात में भी चल जाता है मुल्ला नुद्दीन एक रात उठा और अपनी चादर फाड़ी उसकी पत्नी ने रोका कि क्या करते हो क्या करते हो मगर उसने तो फाड़ी दी उसने कहा कि तो तू दुकान पे भी आकर झंझटें करने लगी दिन भर कपड़ा फाड़ता है कपड़े की दुकान सपने में भी किसी ग्राहक से मुलाकात हो गई फाड़ दी चादर नाराज पत्नी पे हो रहा है तो तू अब दुकान पे भी आने लगी यहां भी चैन नहीं दिन जो है वही तो तुम्हारी रात भी हो जाएगी तुम्हारा चेतन मन जो करता है वही तुम्हारा अचेतन मन भी करने लगेगा धीरे धीरे अपने ही धोखे अपने लिए ही सच मालूम होने लगते जो आदमी मुस्कुराता रहता है झूठा उसे खुद ही भरोसा आ जाता है कि मैं बड़ा प्रसन्न आदमी हूं दूसरे कहते हैं कि वाह कितने प्रसन्नचित आदमी हो सुनते सुनते उसे भी भरोसा आ जाता है कि हो ना हो ठीक ही कहते होंगे लोग सच ही कहते होंगे लोग मैंने सुना है एक पत्रकार मरा और स्वर्ग पहुंचा दरवाजे पर दस्तक दी द्वारपान ने दरवाजा खोला और कहा कि पत्रकारों की जगह सब पहले से पूरी भरी दूसरी जगह जाओ दूसरी जगह मतलब सामने नरक का दरवाजा पत्रकार ने कहा कि नहीं ऐसी आसानी से न जाऊंगा इतनी तो कृपा करो मुझे 24 घंटे का अवसर दो मैं अगर किसी दूसरे पत्रकार को राजी कर लूं और वो जाने को राजी हो तो फिर तो मैं कोई अड़चन नहीं द्वारपा ने कहा फिर कोई अड़चन नहीं स्वर्ग में पत्रकारों की वैसी भी ज्यादा कोई जगह थी नहीं बारह जगह थी वो भी होनी चाहिए जगह क्योंकि अखबार कोई निकलते नहीं वहां नहीं तो शैतान दिंग मारेगा नरक में बहुत अखबार निकलते एक से एक शानदार अखबार अखबार के लायक घटनाएं भी वहां घटती स्वर्ग में घटता ही क्या है ऋषि मुनि बैठे एक दफा छापो कि हजार दफा छापो खबर वही की वही चाहो तारीख बदलते रहो वही का अखबार चलेगा ऋषि मुनि अपने अपने झाड़ के नीचे बैठे अपनी अपनी सिद्ध से लापर आंखें बंद की अब ध्यान कोई खबर तो नहीं कोई मारपीट हो छुरेबाज़ी हो कोई झगड़ा फसाद हो कोई घिराव जुलूस हो कोई हड़ताल हो जाए कुछ हो तो खबर खबर जैसी कोई चीज वहां है नहीं बनट शाह ने कहा है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो ये कोई खबर नहीं जब आदमी कुत्ते को काटता तो ये खबर खबर का मतलब ही होता कुछ हो पत्रकार अंदर गया उसने खबर उड़ा दी एकदम जाति से कि नरक में एक नए अखबार की शुरुआत होने वाली बड़ा अखबार निकलने वाला है प्रधान संपादक की उप प्रधान संपादक की और और पत्रकारों की जरूरत झूठी खबर जब 24 घंटे बाद वो आया द्वारपाल से उसने पूछा कि भाई क्या हालत है कोई गया उसने कहा कोई नहीं सब गए अब तुम जा नहीं सकते कम से कम एक तो होनी चाहिए उसने कहा अब मैं रुक नहीं सकता मुझे भी जाने दो उसने कहा तुम पागल हो गए तुम किस लिए जाते हो उसने कहा कि हो ना हो बात में कुछ सच्चाई होनी चाहिए नहीं बारह आदमी चले गए इसी ने उड़ाई है अफवाह तुम ख्याल करना तुम ही अफवाह उड़ा दे दो और जब 24 घंटे बाद अफवाह पूरे मोहल्ले में घूमकर तुम्हारे पास लौटती तो तुम्हें भी शक होने लगता हो ना हो कुछ बात होगी चिंदी का सांप होगा मगर चिंदी तो होगी कुछ ना कुछ तो होगा ही जहां धुआं होता है वहां आग भी होती तुम ही कहने लगोगे कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती जरूर कहीं ना कुछ हुआ होगा, होगा लोग झूठ बोल बोल के खुद ही झूठ हो जाते असली धोखा इस जगत में यही है कि तुम खुद ही धोखे में आ जाते हो अपने दिए गए धोखे अपने पर ही लौट के पड़ जाते और फिर पर्दे पर पर्दे डालने होते क्योंकि तुम कुछ हो कुछ दिखलाना चाहते हो कोई अपनी नग्नता में प्रकट नहीं होना चाहता परमात्मा के सामने तो पर्दे हटाने होंगे सब मुखोटे उतार के रख देने होंगे निर्वस्त्र हो जाना होगा सारी धोखी धड़ी छोड़ देनी होगी सारी वंचनाएं हटा देनी होगी वहां तो प्रमाणिक होना होगा नाचो नाच खोली पर्दा में जग जीवन कहते हैं अब क्या पर्दा किस से पर्दा अपने मालिक के सामने खड़ा हूं अब सब पर्दे गिरा देता हूं अब निर्वस्त्र नग्न अपने परमात्मा के सामने खड़ा हूं अब छिपाना क्या उससे क्या छिपाना है उससे क्या छिपा है पीऊ जीव एक एक करी राखू और जब ये सब पर्दे गिर जाते हैं तभी पीव और जीव एक हो पाते नहीं तो पर्दों का ही तो फासला है जितने तुमने झूठ अपने आसपास बना रखे हो उतनी ही दूरी है अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है और फिर छोटे छोटे झूठों की कतार लगी है अहंकार के पीछे यह मेरा वह तेरा ये सब झूठ है क्योंकि ना तुम कुछ लाए थे ना कुछ ले जाओगे क्या मेरा क्या तेरा मैं बड़ा तुम छोटे तुम में भी वही उसमें भी वही कौन बड़ा कौन छोटा ये झूठ पर झूठ तुम बोले जा रहे हो और झूठ पर झूठ तुम जमाया जा रहे हो धीरे धीरे इन्हीं झूठों की दीवार के पीछे उलझ जाओगे लोग अपने ही बनाए कारागृहों में पड़ गए किसी और ने किसी के लिए जंजीरें नहीं ढाली अपनी ही जंजीरें अपने ही बनाए काराग्रह फिर खुद ही फंस गए यह हो सकता है दूसरों को फंसाने के लिए बनाए थे मगर ख्याल रखना जो गड्ढे तुमने दूसरों के लिए खोदे हैं, आज नहीं कल तुम स्वयं उनमें गिरोगे दूसरे भी गिरेंगे, वो अपने खोदे गड्ढों में गिरेंगे आकर अपने अपने गड्ढों की सबको फिक्र रखनी उन्हें भी खो कोई तुम्हारे गड्ढों में गिरने आएंगे और कुछ ना कर सकें गड्ढे तो खोद ही सकते खो हैं उन्हें भी खोदे खूब गड्ढे वो अपने गड्ढों में गिरेंगे तुम अपने गड्ढों में गिरोगे और जरा जिंदगी की परख करना तुम सदा पाओगे कि जिस गड्ढे में तुम गिरते हो वो तुम्हारा ही खोदा हुआ गड्ढा है मैं एक रात एक स्टेशन पर रुका एक अनहोटी घटना घट गट गई वहां एक छोटी सी स्टेशन मकरोनिया दो ही गाड़ी वहां खड़ी होती एक सुबह आने वाली एक शाम जाने वाली एक आदमी काफी रुपयों की थैली लिए प्रतीक्षा कर रहा था और डर के मारे उसने स्टेशन मास्टर को बता दिया कि मैं काफी संपत्ति लिए हूं और यहां अंधेरी रात और रात दो बजे गाड़ी आएगी तो मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी मुझे बैठने की सुविधा अंदर कर दें स्टेशन मास्टर के कमरे में यहां ना कोई है ना कुछ स्टेशन मास्टर का मंडोला उसने कब बेफिक्री से तुम ये पास में पड़ी हुई बेंच पर लेट जाओ और उसने जाके पोर्टर को कहा कि यह मौका चूकने जैसा नहीं कुल्हाड़ी लाके इसकी गर्दन अलग कर दो वो पोर्टर प्रतीक्षा करता रहा कब मौका मिले गर्दन अलग कर दे वह आदमी सो न सका जिसके पास इतने पैसे हो वो सोए कैसे तो उठकर टहलने लगा वो अपना झोला लेकर टहलने लगा रात देर हो गई स्टेशन मास्टर रोज उसी बेंच पर विश्राम करता था वो उस पर विश्राम करने लेट गया और मौका पाके पोर्टर ने उसकी गर्दन अलग कर दी ये तो राज तब पता चला जब अदालत में मामला चला सारी बात जाहिर हुई खुली कि वो स्टेशन मास्टर का ही षडयंत्र था पोर्टर तो सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहा था इतनी स्पष्ट घटनाएं तो बहुत कम घटती मगर जिंदगी इसी तरह की घटनाओं से भरी है स्पष्ट घटती हूं कि न घटती हूं अगर तुम गौर करोगे तो तुम पाओगे तुम अपने ही खोदे गड्ढों में गिर गए हो सकता है गद्दा आज खो और तीस साल बाद गिरो इसलिए याद भी ना रह जाए भूल भी जाओ तुम सोचने लगो किसी और ने खोदा है लेकिन सदियों का अनुभव यह है ज्ञानियों का कि हर आदमी अपने खो खोदे गड्ढे में गिरता है यही बात है मूल आधार कर्म के सिद्धांत की और कुछ अर्थ नहीं है कर्म के सिद्धांत में तुमने जो बोया है वही तुम काट रहे हो वही तुम काटोगे वही तुम काट सकते हो मैं फिले हस्ती ये मैं फिले हस्ती भी क्या मै फिले हस्ती है जब कोई पर्दा उठा मैं खुद ही नजर आया ये जिंदगी की महफिल बड़ी अजीब महफिल है यहां जब पर्दे उठेंगे तो तुम चकित होगे कि हर पर्दे के भीतर तुम ही हो झूठ के भीतर भी तुम ही हो पाप के भीतर भी तुम ही हो पुण्य के भीतर भी तुम ही हो और अंततः जब आखिरी पर्दा उठ जाएगा तो परमात्मा के भीतर भी तुम अपने को ही पाओगे तुम्हारे अतिरिक्त यहां और कोई भी नहीं यहां एक का ही वास है यहां एक का ही आंदोलन हो रहा है पी जीव एक एक करी राखो सोच छवि देख ही रसोरी और जब प्रेमिका प्रेमी से मिल जाती है जब जीव पीऊ से मिल जाता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है जब सब पर्दे बीच के हट जाते हैं जीव एक ही कर राखो सोच छवि देख ही रसोरी फिर रस धार बहती फिर आनंद उमकता है फिर फूल खिलते फिर उत्सव जन्मता है फिर मंगल गीत पैदा होते क्या जानिए ख्याल कहां है नजर कहां तेरी खबर के बाद फिर अपनी खबर कहां पीओ जीव एक एक करी राखो उस पे नजर आ गई कि तुम गए तुम गए कि उस पे नजर आई ये एक साथ घटनी है घटना युगपथ एक ही क्षण में घट जाती ये एक ही घटना के दो पहलू हैं तुम्हारा जाना उसका आना उसका आना तुम्हारा जाना पीओ जीव एक एक करी राखो सो छी प्यारा वचन सो छवि देख रसो रसी रस बह जाता रस निमग्नता आ जाती कब तक आखिर मुस्कलाते शौक आसा कीजिए अब मोहब्बत को मोहब्बत पर ही कुर्बान कीजिए चाहता है इश्क राजे इश्क उरिया कीजिए यानी खुद खो जाइए उनको नुमाया कीजिए मिटो उसको होने दो यानी खुद खो जाइए उनको नुमाया कीजिए हट जाओ जगह खाली कर दो सिंहासन खाली करो परमात्मा आने को उत्सुक है तुम जब तक सिंहासन पर बैठे हो कैसे आए तुम मिटो तो आ जाए और तब रसधार बहती तभी जीवन में आनंद है अगर तुम दुखी हो तो अपने कारण दुखी हो तुम्हारे दुख तुम्हारे दुख का मूल आधार एक ही है कि तुम हो तुम दुख हो बुद्ध ने कहा है संसार दुख है मैं कहता हूं तुम दुख हो और तुम्हारा होना ही संसार का फैलाव है तुम गए कि तुम्हारा तथाकथित कल्पनाओं का संसार गया फिर जो शेष रह जाता है वह तो परमात्मा है संसार नहीं कतहू न बहू रहूं चरणन ढिक मन दृढ़ हो कसूरी कहते हैं जगजीवन अब हटूंगा नहीं अब हटाए ना हटूंगा कतू न बहू रहो चरण अब कुछ भी हो जाए कितने ही पुराने अतीत की याददास्ते आए पुराने बुलावे जाल फैलाएं पुराने आकर्षण खींचे पुरानी आते पुराने संस्कार बलशाली होते कतहू न बहू रहो चरण अब बहूंगा नहीं अब इन चरणों से दूर ना हटूंगा अब लाख कुछ हो जाए अपनी पूरी शक्ति एक ही बात में लगाऊंगा मन दृढ़ होए कसो अब तो मन को दृढ़ता से इन्हीं पैरों से कस दूंगा लेकिन फिर भी यह तो प्रार्थना जारी रहती है भक्त की जग जीवन बिनती कर मांगे कभ नहीं बिस्राहू री मुझे भूल मत जाना और मुझे भटकने मत देना मैं तो अपनी पूरी सामर्थ लगाऊं कि तुम्हारे पैर न छूटे मगर मैं आखिर में हूं मेरा भरोसा क्या मेरा बल कितना छोटा है तुम्हारे सहारे के बिना मैं निर्बल हूं तुम हो तो मैं बलशाली हूं तुम मेरे बल हो निर्बल के बलराम रहूं निहारत पलक न लावो सर्वस और तजोरी सब छोड़ दूं सब छोड़ दूंगा सदा तुम्हारी तरफ अपलक निहारता रहूंगा अब और देखने जैसा क्या जिसने उसे देखा अब और देखने जैसा क्या रहूं निहारत पलक न लाव सोऊंगा भी नहीं आंख भी ना झपूंगा सतत चौबीस घंटे उठते बैठते तुम्हारी याद करता रहूंगा सर्वस और तजूरी और सब छोड़ दूंगा जो भी है सब छोड़ दूंगा दिखाकर एक झलक सामान्य राहत जिसने लूटा था निगाहें ढूंढती हैं फिर उसी गारत गरे को और अगर कभी सांस छूट जाता है उससे जिसने सब लूट लिया दिखाकर एक झलक सामान्य राहत जिसने लूटा था जिसने एक झलक दिखा के सारे संसार का सब कुछ जो सोचते थे अपना है मेरा है लूट लिया था निगाहें ढूंढती हैं फिर उसी गारते गारत गरे उसी मिटा देने वाले को उसी लूटने वाले को फिर निगाहें बार बार ढूंढती रहती इसलिए हमने उसको नाम दिया हरी हरी का अर्थ होता है लुटेरा जो हर ले जो सब छीन ले दुनिया में बहुत नाम परमात्मा के मगर हरी जैसा प्यारा नाम नहीं लुटेरा चोर हरण करने वाला हरी लूट लेता है मगर लूटता है वही जो नहीं है और देता है वही जो है लूटता है वही जो भ्रांति थी और देता है वही जो सत्य है लुटेरा है और दाता है तू खुश है कि तुझको हासिल है तू खुश है कि तुझको हासिल है मैं खुश कि मेरे हिस्से में नहीं वो काम जो आसान होते हैं वो जलवे जो अर्जा होते हैं साधारण काम आसान काम भक्त कहता है मैं खुश हूं कि मेरे हिस्से में नहीं मेरे हिस्से में कठिन काम पड़े मेरे हिस्से तलवार की धार पे चलना पड़ा तू खुश है कि तुझको हासिल है मैं खुश कि मेरे हिस्से में नहीं वो काम जो आसान होते हैं वो जलवे जो अर्जा होते हैं आंसूदाए है, साहिल तो है मगर शायद तुझे मालूम नहीं साहिल से भी मौजें उठती हैं खामोश भी तूफान होते हैं ऐसे तूफान भी होते हैं जो खामोश है। भक्त ऐसे ही खामोशी के तूफान में उतर जाता है जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर जब वक्त सादत आता है दिल सीनों में रखा होते हैं मरने का जब क्षण आता भक्त को तब उसका हृदय ना चुटता है दिल सीनों में रक्षा होते हैं, दिल ना चुटते मृत्यु को भक्त परम आनंद का क्षण मानता है क्योंकि अपना मिटना उसका होना है मृत्यु परम सखा है भक्ति के मार्ग पर मृत्यु परम अनुभूति वो उसका द्वार है भक्ति के मार्ग पर मृत्यु होती ही नहीं ये जीवन गया और महाजीवन मिलता है यह छोटी सी दुनिया गई और विराट दुनिया मिलती बूंद खो जाती और सागर मिलता है रहो निहारत पलक न लावों सर्वस और तजोरी जब वक्त सहादत आता है दिल सीनों में रक्षा होते हैं जो हक की खाति जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर सदा सुहाग भाग मोरे जागे और अब पता चला कि सुहाग क्या है सुहाग रात क्या है अब पता चला अब तक जो सुहाग रचाए थे रचे और उजड़े अब तक जो विवाह रचाए थे बने और मिटे अब तक जो मिलन हुए थे केवल विछोए की तैयारियां थे, सब क्षण था कोई मिलन शाश्वत नहीं था इसलिए सब मिलन दुख दे गए घाव दे गए सदा सुहाग भाग मोरे जागे अब परमात्मा से जो मिलन हुआ है, तो सदा सुहाग अब सच में ही जगजीवन कहते हैं सुहाग बती हो गई में भाग मोरे जागे सत्संग सुरति बरोरी और अब तो बस सत्संग ही जीवन है सुरत ही सुस है अब तो उसका स्मरण ही एकमात्र भोजन है पोषण है सत्संग सुरति बरोरी खुदा जाने मोहब्बत कौन सी मंजिल को कहते न जिसकी इब्तदा ही है न जिसकी इंतहा ही है ना तो शुरुआत है अब ना अंत है अब शाश्वत प्रेम एक ऐसी यात्रा है सदा सुहाग भाग मोरे जागे सत्संग सुरति बरोरी जग जीवन सखी सुखित जुगन जुग चरणन सुरति धरोरी जुगों जुगों की आशा पूरी हो गई जन्मों जन्मों की यात्रा पूरी हो गई जन्मों जन्मों की आकांक्षा फल गई चरणन सूरत धरोही तुम्हारे चरणों की स्मृति आ गई तुम्हारे चरणों पर सूरति धरने का अपूर्व क्षण आ गया अरिये नैयर डर ला गए सखीरी कैसे खेलों में हो रही लेकिन फिर भी डर लगता है नाचने में डर लगता आदत थी नाचने की नहीं पैर जंजीरों में बंधे रहे घुंघर कभी बांधे नहीं जंजीरें ही एकमात्र परिचित रही अगर तुम कैदी को एकदम कैद खाने से निकाल भी दो उससे कहो नाचो नाच नहीं पाएगा जो जंजीरें उसके पैर से निकल गई उनका बोझ अब भी बाकी होगा अगर कोई आदमी 30 साल तक लोहे की जंजीरें पहने रहा है तो क्या तुम सोचते हो आज जंजीरें काट के एकदम उसका बोझ मिट जाएगा बोझ चित्त पर हो गया है चिकित्सक ऐसा एक अनुभव जानते हैं दूसरे महायुद्ध में बहुत बार ऐसी घटना घटी किसी आदमी के पैर पर बम गिर गया उसका पूरा पैर छत विछत हो गया भयंकर पीड़ा बेहोशी होश में डोल रहा है उसे अस्पताल ले जाया गया हालत ऐसी खराब है कि उसका पैर तो बचाया नहीं जा सकता पैर की बचाने की कोशिश की तो पूरी देह चली जाएगी तो रात उसे बेहोश करके उसका पूरा पैर काट दिया गया जब भी उसे होश आता था वो एक ही बात चिल्लाता था मेरे पंजे में बहुत दर्द है जब सुबह उसे होश आया तब भी वो कहने लगा मेरे पंजे में बहुत दर्द है चिकित्सक हंसने लगे उन्होंने कहा तुझे पता नहीं अब पंजा है ही नहीं दर्द कैसे हो सकता है उघाड़ा गया कंबल उसे दिखाया गया तेरा पूरा पैर ही काट दिया गया है अब तो पंजे में दर्द हो ही कह सकता जो पंजा ही नहीं है उसमें दर्द कैसा होगा लेकिन वो आदमी कहता दर्द तो है हालांकि मैं देख रहा हूं कि पैर काट दिया गया है मगर दर्द तो मुझे अब भी हो रहा है दर्द मन पे छाया रह गया पैर नहीं है और दर्द है दर्द मन से छूटने में समय लगेगा बहुत बार ऐसा होता है बीमारी चली जाती सिर्फ तुम्हारे मन में बीमारी की आभा रह जाती सरकती सरकती छाया रह जाती बीमारी से छूटना एक बात है और बीमारी के मन से छूटना बिल्कुल दूसरी बात है बीमारी का मन अलग बात है डॉक्टर जानते हैं इस तरह के लोगों को जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है मगर वो पहुंचते रहते हैं डॉक्टरों के पास क्यों होनी चाहिए अगर एक डॉक्टर के पास नहीं तो दूसरे के पास जाते जब तक कि कोई डॉक्टर कह ही ना दे कि यहां बीमारी चाहे शक्कर की गोलियां ही क्यों ना दे मगर जब तक कोई डॉक्टर कहना देगी बीमारी तब तक वो जाते ही रहते ऐसे बहुत लोग हैं जिनका काम ही यही है मगर वो दया के पांथ है यद्यपि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं ऐसे मैंने एक आदमी के बाबत सुना है हाइपोकंड्रियाक था इसी तरह का बीमार था बीमारी कोई भी नहीं बस बीमारी के ख्याल और बड़ी बड़ी बीमारियां खोजता था और ऐसे लोग तरकीबें भी निकालते हैं अखबारों में भी बीमारी की खबर पढ़ते हैं। पत्रिकाओं में नई नई बीमारियों की खोज होती है वो पढ़ते रेडियो पे भी बीमारियों की खबरें सुनते टेलीविजन पे भी वही देखते हो जो देखते हैं जो पढ़ते हैं वही उनको हो जाती डॉक्टर को फोन किया उसने कि सुनते हो हृदय में मुझे बहुत धड़कन हो रही डॉक्टर ने कहा बकवास बंद करो तुम जो टेलीविजन पर फिल्म देखे हो वो मैंने भी देखी अक्सर मेडिकल कॉलेज में ऐसा हो जाता है कि लड़कों को जो बीमारी पढ़ाई जाती वही बीमारी कॉलेज में फैलने लगती मन पकड़ लेता अक्सर जो बीमारियों ने समझाई जाती पढ़ाई जाती उसी बीमारी के ख्याल प्रविष्ट हो जाते ऐसा एक आदमी जो जिंदगी भर डॉक्टरों को परेशान करता रहा और डॉक्टर जिससे कहते रहे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं तुम चंगे हो तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं जब मरा तो अपनी पत्नी से कह गया कि ये मेरे पत्थर पे खुदवा देना कि अब तो मानते हो कि मैं मर गया डॉक्टरों के नाम इतना मेरे कब्र पे पत्थर लगवा देना इन दुष्टों ने कभी नहीं माना मगर अब तो मानेंगे कि मैं मर गया कि अभी भी नहीं मानते अभी भी मैं धोखा खा रहा हूं मरने का वो अपने कब्र पे पत्थर लगवा गया चित आसानी से नहीं छूटता जगजीवन ठीक कह रहे हैं यह बड़े अनुभव की बात है होली का क्षण आ गया था खेलने का दिन आ गया भरे पिचकारी में रंग बांधें घूंगस गाएं गीत उड़ाएं गुलाल घड़ी आ गई मगर अरी ए नैहर डर लागे सखीरी कैसे खेलूं मैं हो रही जन्मों जन्मों से कभी होली तो खेली नहीं जन्मों जन्मों से रंग तो उड़ाए नहीं गंध तो फेंकी नहीं जन्मों जन्मों से उत्सव तो मनाया ही नहीं उत्सव की तो बात ही नहीं जानते उत्सव की भाषा नहीं जानते उत्सव की शैली नहीं आती जो कभी नहीं नाचा एकदम से कैसे नाचेगा नाचते नाचते ही नाच पाएगा औगुण बहुत नहीं गुन एकों उस सौ की घड़ी भी आ गई उसने सुहाग का भी कर दिया उसने मांग भी भर दी मगर ओगन बहुत नहीं गुण एक में तो अवगुण ही अवगुण है गुण तो एक भी नहीं कैसे गहूं दृढ़ दोरी कैसे जोर से पकड़ लू इस प्रेम की डोर को मुझे तो अपनी अपात्रता का ही बोध है पात्रता का तो कोई बोध नहीं मैं तो अपने पाप को ही जानता हूं पुण्य की तो मुझे कोई खबर नहीं किस तरह पकडूं इस डोर को कि छूट ना जाए कहीं का दोस्त मैं दे सखीरी किसको दोस्त दू सब अपनी खोरी अब तो दिखाई पड़ता जन्म जन्मों से अपने ही दोस्त थे अपने ही खोटे गड्ढे थे अपने ही बोए बीज थे वही काटते रहे आज सुदिन भी आ गया मगर पैर नाचना भूल गए कंठ से गीत नहीं फूटता मैं तो सुमारक चला चहत हूं मैं तो चाहती हूं कि नाचूं, सुमारक पे चलूं, मैं ते बिस्मा घोरी लेकिन जन्मों जन्मों से बिस् घुल गया है आज अमृत भी बरसा है स्वाद भी आ रहा है मगर धन्यवाद देने के लिए हिम्मत नहीं जुटती अरे ये नैहर डर लागे तुम चौंकोगे ये बात जान के कि आनंद का भी डर लगता है निश्चित लगता है आनंद का जितना डर लगता है और किसी चीज का नहीं लगता दुख के तो तुम आदि हो परिचित हो पहचान है पुरानी दोस्ती है दुख से तुम तो निपट लेते हो आनंद का डर लगता है यहां मेरे पास रोज यह घटना घटती जब कोई आदमी आनंदित होता है वो एकदम घबरा के मेरे पास आ जाता वो कहता है कि बहुत डर लग रहा है ऐसा आनंद हो रहा है कि सक होता है कि मैं पागल तो नहीं हुआ चाह रहा दुख में पागल नहीं था दुख में कभी शक नहीं हुआ था शक क्या खाक होता दुख तो जन्मों जन्मों से परिचित है आते थे दुख की पाठशाला में तो जिए हैं वहीं तो बड़े हुए मै ते बिसमा घोरी विष बिस में घुले हुए हैं रग रग में रमा हुआ है बिस् बिष तो विष पीने में तो कोई अर्चन नहीं आती जब पहली दफा आनंद के द्वार खुलते सुराई पड़ती है उसकी टेर उसकी पुकार तो भरोसा नहीं आता कैसे भरोसा आए कैसे आए कभी तो हुआ नहीं था अन हुआ हो रहा है नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ हो रहा है मांगा था खुद प्रार्थना भी की थी मगर भरोसा खुद भी कब किया था कि मिलेगा प्रार्थना करके भी हम कहा भरोसा करते हैं कि मिलेगा सोचते हैं शायद शायद बना ही रहता मन में निश्चय नहीं हो पाता इसलिए जब पहली दफा घटना घटती तो जगजीवन ठीक कह रहे हैं ठीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अनुभूत विचार का ही नहीं अस्तित्वगत सन्यासियों में रोज ये घटना घटती कोई आता आनंद से परेशान भयभीत डरा हुआ कि क्या हो रहा है आश्वासन मांगने आता है तो मैं ठीक तो हूं ये इतना जो भीतर आनंद हो रहा है ये जो हंसी फूटी पड़ती अकारण मुस्कुराहट खेल रही है कोई कारण समझ में नहीं आता खुशी का और खुशी फूटी पड़ती बही जाती ऐसा तो कभी ना हुआ था मैं होश में तो हूं विक्षिप्त तो नहीं हो गया गुरु की जरूरत पड़ती है तुम्हें मार्ग पर चलाने में गुरु की जरूरत पड़ती है तुम्हें मार्ग से न भटकने देने में और गुरु की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है जब आनंद की घड़ी करीब आती तब आश्वासन देने में कि मत घबराओ तुम विक्षिप्त नहीं हो गए हो पागल नहीं हो गए हो शुभ दिन आ गया होरी का क्षण आ गया खेलो भरो पिचकारी उड़ाओ रंग गुलाल मैं तो सुमारक चला चहतू मैं ते बिस्मा घोरी सुमति होई तब चढ़ो गगनगढ़ द्वार सामने हैं अब अब कोई देर नहीं है सुहाग भर दिया गया परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है पियू जीव को अपने भीतर लेने को तैयार है सुमति होई तब चढ़ू गगनगढ़ पीत मिलो कर जोरी मगर भक्त भी डर रहा है प्रार्थी भी भयभीत है सीढ़ियां सामने हैं चढ़ जाए मगर अभी भी सोच रहा है सुमति होई तब चढ़ू गगनगढ़ होगी सुमति जब अभी तो पुराना विश्व पुरानी आते पुराने संस्कार खींचे डाल रहे हैं सुमति जब होगी ठीक ठीक बुद्धि जब होगी तब चढ़ जाऊंगी इस गगनगढ़ पर इस आकाश में इस अनंत में इस विस्तीर्ण में इस ब्रह्म में पीते मिलो कर जोरी और हाथ जोड़कर प्रभु से मिलूंगी अरे ए नैर डर लाके पर बहुत डर लगता है यात्रा बड़ी नई आकाश की तरफ जाती हुई सीढ़ियां कहां ले जाएंगी सीमा में रहने का आदि असीम में उतरे तो डरेगा तो नदी जब सागर के पास पहुंचती है भयभीत तो होगी खली जिब्रान ने लिखा है जब नदी सागर में गिरती लौट के पीछे देखती जरूर देखती होगी वे सब यादें वे पर्वत श्रृंखलाएं वे मूल उद्गम स्रोत वे पहाड़ वे खाइया वे जलप्रपात वे मैदान वे तीर्थ वे मंदिर वे लोग सारी यात्रा सारा अतीत पुकारता होगा लौट के नदी देखती होगी क्योंकि सामने सागर है सागर यानी खोना डरती भी होगी झिझकती भी होगी अरी ए नहियर डर लागे सखीरी कैसे खेलों में होरी? नदी भी सोचती होगी ये सागर से कैसे मिलू मिली कि गई मिली की सदा के लिए गई फिर लौटना ना हो सकेगा फिर मेरा होना ना हो सकेगा सिकुड़ती होगी सकुचती होगी झिझकती होगी लौट पड़ना चाहती होगी पुरानी आत्ते पुरानी स्मृतियां वापिस खींचती होंगी सुमति हो, सुमती हो तब चढ़ो गगनगढ़ पीते मिलो करजोरी ये झिझक तो आती मर जेजक रोक नहीं पाती डर तो लगता है लेकिन सामने खड़ा स्वाद इतना गहन है कि सब डर के बावजूद ही जाता है आदमी गगनगढ़ सब भयों के बावजूद यह प्रेम का खिंचाव ऐसा ही आकर्षण ऐसा है कि भूल के सब अतीत को छलांग ले लेता है भविष्य के अज्ञात में भीजो नैन चाखी दर्शन रस प्रीति गांठ नहीं छोरी आंखें भीगी जा रही हैं भीजो नैनन चाखी दर्शन रस दर्शन का रस आंखों में उतर रहा है सब भीगा जा रहा है सब आद्र हुआ जा रहा है सब रस लीन हुआ जा रहा है भीजो नैनन चाखी दर्शन रस प्रीति गांठ नहीं छोरी अब चाहे कुछ भी हो भय तो बहुत लगता है मगर ये प्रेम की गांठ नहीं छोड़ू नहीं छोडूंगी भय तो बहुत लगता है ऐसे ही समझो जब नई दुल्हन विवाहित होकर जाने लगती नई हर से मां के घर से जब जाने लगती पति के घर की तरफ तो लौट लौट के नहीं देखती जार जार नहीं रोती इसलिए नैहर शब्द का प्रयोग किया है अरि नैहर डर लागे जहां जन्मे जहां बड़े हुए जिन सखियों के साथ खेले जिन माता पिता की छाया में बड़े हुए सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है अरि नैहर डर लागे मगर फिर भी रोते रोते भी मगर फिर भी बैठ जाती डोली में बैठना ही पड़ेगा अतीत का भय भविष्य के प्रेम में बाधा नहीं बन सकता जाना ही पड़ेगा रोते रोते तो रोते रोते सही भयभीत तो भयभीत सही जाना तो पड़ेगा ही ये नृत्य की घड़ी आ गई नाचना तो पड़ेगा ही नहीं आता नाच तो कोई फिक्र नहीं।, नहीं जमेंगे पैर आज कोई हर्ज नहीं नाचना तो पड़ेगा ही अब कोई बहाने काम ना आएंगे डोली द्वार पर आ गई है चढ़ना तो होगा ही भी जो ननन चाखी दर्शन रस प्रीति गांठ नहीं छोड़ी अब छोड़ भी नहीं सकती हूं प्रीत की गांठ को कितना ही लगे भय रहो शीस दे सदा चरंतर अब तो अगर शीस भी देना पड़ेगा तो दूंगी भय लगे तो लगे रहूं सीस दे सदा चरंतर होता की चेरी अब तो उसकी ही सेवा में उसकी ही दासी होकर रह जाऊंगी जग जीवन सेज सूती रही अब तो सेज तैयार है पिया की और बात सब थोरी और बाकी सब बातें व्यर्थ थो थी जाना तो होगा ही सेज तैयार हो गई पिया मिलने को आतुर उसका बुलावा आ गया आंखों में उसका रस भराया हृदय उसको अनुभव करने लगा सामने सीढ़ियां हैं डोली द्वारा लगी आई अरी ए नहियर डर लागे सखी कैसे मैं खेलू हो रही मगर खेलनी ही होगी शुरू शुरू कुशलता ना होगी पैर इधर उधर पड़ेंगे शुरू सुरु, सुरु वाद्य ठीक ना बजेगा, शुरू सुरु छंद ठीक ना बैठेगा फिर बैठ जाएगा मगर अब सब चिंताएं छोड़कर छलांग तो लेनी ही है जग जीवन सत सेज सोती रही और बात सब थोरी, अब तो उसके बिना जिंदगी व्यर्थ यूँ जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं ऐसी भी एक निगाह किए जा रहा हूँ मैं जर्रों को मेहरो माह किए जा रहा हूँ मैं मुझसे लगे हैं इसकी अजमत को चार चांद खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूँ मैं आगे कदम बढ़ाएं जिन्हें सूझता नहीं रोशन चिरागिराह किए जा रहा हूं जग जीवन कह रहे हैं कि जैसे मैं जा रहा हूं इस डोली में चढ़कर अज्ञात की फ्यू से जीव को मिलने का साहस जुटा रहा हूं ऐसे ही तुम भी जुटाना आगे कदम बढ़ाएं जिन्हें सूझता नहीं रोशन चिराग राह किए जा रहा हूं जिस दिन कोई भक्त परमात्मा से मिलने का साहस जुटा लेता है उसी दिन उसके भीतर सदगुरु का जन्म हो जाता है फिर उसके द्वारा औरों को सहारा मिलने लगता है जब तक डर है तब तक वो शिष्य रहता है जिस दिन डर को त्याग कर निर्भय छलांग ले लेता है उसी दिन गुरु हो जाता है एक सदगुरु के पास अनेक सदगुरु पैदा हो सकते हैं एक दिए से अनेक दिए जल सकते हैं और फिर प्रत्येक दिया अनेक अनेक दियो को जलाने का कारण बन सकता है ये सारी पृथ्वी दीपावली हो सकती है ये सारी पृथ्वी गुलाल से भर सकती रंग से भर सकती मगर बड़ी से बड़ी जो बात है वह है सारे भय छोड़कर अज्ञात की यात्रा पर निकल जाना आगे कदम बढ़ाएं जिन्हें सोचता नहीं रोशन चिरागे राह किए जा रहा हूं ऐसे ये प्यारे वचन थे जग जीवन के इन्हें तुमने सुना गुन्ना भी इन्हें तुमने सुना जीना भी और इनसे तुम्हारे भीतर छिपे चिराग प्रकट होंगे बंद पड़ी कलियां खिलेंगी यह कठिन नहीं है यह हो सकता है जैसा एक को हुआ वैसा सभी को हो सकता है जो एक मनुष्य के जीवन में घटता है वो सभी का अधिकार है अरी मैं तो राम के रंग छकी अरे मैं तो नाम के रंग छकी तुम भी छको मगर पियोगे तो ही छकोगे जियोगे तो ही छकोगे ऐसे छको कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे ऐसे भरो कि तुम्हारी प्याली से औरों की प्याली में बहने लगे रस जलो औरों को जलाओ भरो औरों को भरो वही व्यक्ति धन्य है फिर तुम भी कह सकोगे सदा सुहाग भाग मु जागे सत्संग सुरति बरोरी जग जीवन सखी सुखित जुगन जुग चरणन सुरति धरोरी रंग रंगी चंदन चढ़ाऊं साई के तिलारले मन में पोहप माल गे सो ले के पहराऊ रे बिन नैन ते निरख देखो छबी बिन कर सीस शीस रे दुई कर जोरी के बिनती कर के नाम के मंगल गाव रे जग जीवन बिनती करी मांगे कभ नहीं बिस्राऊ रे छको ऐसे ही छको ऐसा ही सुहाग तुम्हारा हो ऐसा ही भाग तुम्हारा हो अरे मैं तू नाम के रंग छकी आजना है